उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे श्री कृष्ण? हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है वहीं उनका ध्यान करना मणिलाल निराकारवादी ब्राह्मण हैं श्री कृष्ण ने लक्ष्य कर कहते हैं कबीर कहते हैं निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी काको निंदों काको बंदों दोनों पल्ले भारी हल्धारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था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 उसे सहज में विश्वास नहीं होता इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं